जाति तो बिल्कुल कट जाएगी अच्छा जब जाति कट जा देखते हैं डोमचमार भी मंगी भी हम तो ऐसा कोई दिन नहीं होता शायद कि बंबई में मोटर से आते जाते नारायण कुछ न कुछ मांगने वाले गेरुआ कपड़ा पहने हुए न दिख जाए ये लोगों के घर में जाके हो है ना लोगों के घर में जाके कहीं शंख बेचते हैं कि हम दाइने मुंह वाला शंख बेचते हैं बिल्कुल नकली बोला आजकल नकली शंख बनाया जाता है बोला उसको काट के भी बना देते हैं उसमें सोना चांदी लगा देते हैं बिल्कुल झूठ का शंख बेच रहे हैं कहा हम सालक ग्राम गंडकी से ले आए हैं हम रुद्राक्ष ले आए हैं हम ये खजाना ले आए हैं अब ये बिचारे भोले भाले है न गहस्थ श्रद्धालु उनके चक्कर में फंसते हैं समझते हैं गिरवा देख के ही समझते हैं कि ये महात्मा है कोई खड़ा चंदन लगा लिया क्या महात्मा है कोई कठमाला धारण कर लिया बोले महात्मा है, है? कोई दंड ले लिया क्या महात्मा है कोई खड़ाओं पर चलने लगा बोले महात्मा है भाई वेश से महात्मा नहीं होता है बोला क्यों अच्छा अब बोले अच्छा भाई आश्रम जो है वो वेशमूलक नहीं है तब, तब कैसा है बोले संस्कार मूलक है तो संस्कार तो शरीर में होता है।, है वो परमार्थ कैसे होगा जब शरीर ही परमार्थ नहीं है तो शरीर को ताप लगा दो तो भी परमार्थ नहीं होगा एक अपने बचपन की भूल आपको बताता हूं हमारी माता जी ने हमारी माता ने ताप संस्कार करवा दिया था आप संस्कार का मतलब होता है वो तो कहीं द्वारका जी की कहा पहले पहल गई थी तो पहले द्वारका में बेट द्वारका में वो मुहर लगा देते थे तो बचपन में हम लोग उनको चिढ़ाते थे पर वो हमारा बचपन था वो आज मत समझना उस बात को हम कहते थे माता जी जब बैकुंठ में जाओगे तुम तो द्वारपाल तुमको रोकेंगे कि कहाँ भीतर जा रही हो तो ऐसे हाथ करके दिखाना कि ये है न ऐसे <laughs> उनको चढ़ाते थे है ना बाद में तो उन्होंने वैष्णव संस्कार कायदे से करवा लिया नारायण तो रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हो गए। तो ये एक बात ये थी कि उनको कोई वैष्णव संप्रदाय के सन्यासी संप्रदाय इसका भेद नहीं था वो तो हम जहां जाते ना उड़िया बाबा के पास गए तो उड़िया बाबा के पास रामानुजदास के पास गए तो रामानुजदास के पास मदाईपुर के बाबा के पास वो सब जगह जाती जहां जहाँ हम जाते वहां वहां जाते का क्यों? का उस साधु से प्रेम रहेगा तो वो इनको चेला नहीं बना, बना उनके उनके स्वार्थ तो था ना वो ये था कि हमारा संबंध बना रहेगा तो हमारे लिए कम से कम वो साधु नहीं बनावेगा इस स्नेह से वो ममत्व तो से जाते लेकिन हम उनको चिढ़ाते दिखा देना माता क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि शरीर जो है वो तो महाराज ये रहने वाला है वो तो कहीं जाने वाला नहीं है शरीर परमार्थ नहीं है शरीर तो अर्थ भी नहीं है अर्थाभास है शरीर जो है वो अर्थ नहीं है वो हाँ। अर्थ तो समझो माटी पानी आग हवा आकाश ये पंचभूत जो है ये अर्थ हैं। और शरीर जो उसमें कलृप्त हुआ है कल्पित हुआ है ये अर्थाभास है है? और परमार्थ जो है वो अखंड सत्ता है जो पंचभूत पंचभूत जिसमें कल्पित है, है वो अखंड सत्ता परमार्थ है तो पंचभूत ही जब परमार्थ नहीं है तो उनसे बना हुआ शरीर परमार कैसे होगा और इसमें लगा हुआ जो निशान है इसमें जो लगा हुआ निशान है वो ईश्वर तक कैसे पहुंचावेगा तो ये आड़ा चंदन और खड़ा चंदन पड़ा चंदन और खड़ा चंदन ले लेकर जो लोग लड़ते हैं ना हमारा ये आश्रम हमारा ये आश्रम हम उदासी हम सन्यासी अरे राम राम है किसी से द्वेष करना जो है कहिए तो मजहब नहीं सिखाता है है ना ये वैष्णव ये सही क्या नर्मदा शंकर जरा लंबे हुए और सालग्राम जरा गोल गोल हुए इससे क्या फर्क पड़ा अपना भाव शिवाकार होना चाहिए अपना भाव का ईश्वर नारायणाकार होना चाहिए कि गोल होने से ईश्वर नहीं रहा लंबा होने से हो गया और लंबा होने से ईश्वर हो गया और गोल होने से नहीं रहा है नंबे और गोल आकृति का महत्व तो नहीं है उसमें अपनी ईश्वर भावना का महत्व तो है ना तो वही <किरेंगी> <स्थ> अच्छा अब ये कहो तो ये जो संस्कार हैं बाहरी ये तो मरने के बाद परलोक में जाएंगे कैसे और आत्मा जो है वो तो असंस्कार है उसमें तो न संस्कार न विकार वो तो विकार से भी असंग है और संस्कार से भी असंग है इसलिए जिनकी दृष्टि बाह्य वस्तु में अटक जाती है किसी कारण से है ना अटक गए हो चले थे ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं अभिमान धारण करके बैठ गए चले थे संपूर्ण अभिमानों की निवृत्ति होने पर जिस परमात्मा की प्राप्ति होती है उसको पाने के लिए जिस परमात्मा की प्राप्ति होने पर सारे अभिमान टूट जाते हैं उसकी प्राप्ति के लिए घर से निकले थे और एक देश का अभिमान एक आश्रम का अभिमान है ना एक जाति का अभिमान एक संप्रदाय का अभिमान धारण करके अटक गए भाई है ना भटक गए सब तो ये आश्रम किस लिए है देखो आश्रम है अपने श्रम को मर्यादित करने के लिए गुरु सेवा करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम है श्रम की प्रधानता है इसमें यदि श्रम नहीं करोगे तो आश्रम ही नहीं हो सकते आ माने चारों ओर से समन्तात आसमतात श्रम एवं यश चारों ओर से जिसमें श्रम ही श्रम है ब्रह्मचर्याश्रम ये सेवा करने के लिए है जब इसमें विकास हुआ तो ये हुआ कि निवृत्ति परायण अंतकरण है कि प्रवृत्ति परायण बोले है तो प्रवृत्ति राग भोग परायण देखता है बोले चलो है गृहस्थाश्रम में गृहस्थाश्रम में रह के राग भोग को नियंत्रित करो बोले नहीं है प्रवृत्ति परायण नहीं है राग भोग परायण नहीं है के चलो नई हो जाओ अच्छा बोले भाई नियंत्रित कर लिया राग भोग अपने बस में हो गया बोले बानव प्रस्थाश्रम ने चलो है ना वहां भोग के पास रह के भी भोग से बचो और संन्यासाश्रम में स्वरूपता भोग और रागास्पद का त्याग कर दो तो ये श्रम है हो शारीरिक श्रम ब्रह्मचर्याश्रम में है और मानसिक और शारीरिक श्रम गश्रम में है मानसिक और शारीरिक तपस्या बानप्रस्थाश्रम में है आ, और असंग आत्मा के रूप में स्थिति संन्यासाश्रम है संयासाश्रम जो है वो आश्रम नहीं है ब्रह्मावस्थान है इसीलिए श्रीमद् भागवत में जहां संन्यास्रम का वर्णन आया है ना न यतेराश्रम प्रायः न जते राश्रम प्राय जति जो है सन्यासी जो है वो आश्रमी नहीं है वो आश्रमातीत है इसीलिए ज्ञान निष्ठो मद भक्तो वान प्रेक्षक सलिंगान आश्रमा स्त्यक्वा चरेद विधि गोचर चाहे ज्ञाननिष्ठ निष्ठ चाहे अतिशय विरक्त हो चाहे भगवान का निष्काम भक्त तो हो वे सलिंग आश्रमों का परित्याग करके सलिंगान आश्रमा स्त्यक्वा गेरुआ पहने की ना पहने दंड रखे कि न रखे कमंडलु रहे कि न रहे कोई पहचाने कि न पहचाने कि ये कौन है सलिंगानाश्रमा त्यक्तवा चरे दिधि गोचर हा विधि गोचर होकर के न रहे कि तुम्हारे लिए ये कर्तव्य तुम अमुक आश्रम में हो तुम्हारा ये कर्तव्य है है ना यदि आश्रमी बन के रहेगा तो उसके लिए कर्तव्य की उपस्थिति होगी इसलिए आश्रम संन्यास करके रहना चाहिए श्रीमद भागवत का ये श्लोक है अव्यक्त लिंगो व्यक्तार्थो भागवत में उपनिषद में भी है अव्यक्त लिंग देख करके कोई पहचान न सके कि कौन है लिंग उसका व्यक्त न हो माने आश्रम की पहचान स्पष्ट न हो और अव्यक्तार्थ व्यक्तार्ता व्यक्तार्ता क्या अर्थ भिक्षा मात्र प्रयोजन मन में कोई दूसरी बात ना रखे देखो हाँ क्या भागवत तो में वर्णन आता हैतीत है बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वच्छरेत चरेत बदे दुनम विद्वान गोचर ज्यामशरेत हो विद्वान पर बालक की तरह खेले बुधो बालकवत क्रीडेत कुशलो जड़वत चरित हो कुशल पर जड़वत आचरण करे वे दोन मत्व विद्वान हो विद्वान पर पागल की तरह बोले गोचर चरे नारायण हो वैदिक परंतु गोचर्या का आचरण करे गोचर्या का आचरण कर तो ये बताया कि जो उभयातीत है विधि निषेध दोनों से अतीत है ना तो विधि निषेध दोनों से अतीत है तो वो विहित करे परंतु आज्ञा मान के शास्त्र की नहीं करे स्वच्छंदता से करे है ना? वो निषिध न करे परंतु आज्ञा मान के न करे स्वच्छंदता से ऐसा करे दोष बुद्धियों भया तो निषेधा न निवर्तते गुण बुद्धिया च विता न करोती यथार्थका बालकवत चिष्टा तो इसी से जो तत्वज्ञ पुरुष हैं वो आश्रमी नहीं होते आश्रमाभिमानी नहीं होते आश्रमाभिमान परमार्थ नहीं है आश्रमाभिमान अर्थ भी नहीं है परमार्थ की तो बात क्या अर्थ भी नहीं है वो देहाभिमान का संस्कृत रूप है एक देहाभिमान का विकृत रूप होता है वो देहाभिमान का विकृत रूप क्या है भोगपरायण रूप और आश्रम क्या है तो देहाभिमान का संस्कृत रूप है आ, और जो तत्व तत्वज्ञ पुरुष है तत्ववेदता पुरुष है वो न विकृत है न संस्कृत है वो तो उभयातीत है उभयातीत है इसलिए आश्रमा आश्रमाभिमान उसका स्पर्श नहीं करता अब व्याकरण की थोड़ी बात आते हैं स्त्री पुम नपुंसकम लिंगा पर मथा परे कोई कहता है लिंग भेद ही परमार्थ वैसे इस बात को ऐसे देखते नरमादा परमार्थ है व्याकरण की बात को बिल्कुल छोड़ दें वैसे व्याकरण का मतलब होता है किसी मूल धातु को विशेष आकार में प्रतिष्ठित करना देखो आप व्याकरण देखो बी माने विशेष आकरण माने आकृत्यापादन किसी भी मूल धातु को विशेष आकृति देना है ना न देने की जो पद्धति है उसका नाम हुआ व्याकरण जैसे कुम्हार क्या करता है का कुम्हार व्याकरण करता है कैसे व्याकरण करता है कि मूल धातु मिट्टी को विशेष आकृति ये घाट है ये सकोरा है है ना व्याकरण हुआ व्याकरण इसी से उपनिषद में जो है ना मन नाम रूपे व्याकरवाणी कुम्हार रूप का व्याकरण करता है और बैयाकरण लोग जो हैं वो धातु का नामकरण करते हैं एक एक धातु के महाराज ऐसे ऐसे रूप होते हैं देखो एक भू धातु है ना भू धातु बहुत साधारण है तो भवति भवता भवंती तो दस लकार के रूप हुए अब इसमें महाराज दस लकार के रूप तो अलग हुए अब उसके साथ कृदंत के रूप अलग होंगे भूताम भव्याम भाव है भविष्य भविष्य मारायण अब इनके इनके सब राम के तरह है ना किसी का सर्वम की तरह किसी का ज्ञानम की तरह किसी का राम की तरह रूप चलेंगे फिर इसके स्त्रीलिंग रूप होंगे हा भव्या भवित्री भविष्यंती भविष्यमाणा नारायण अब इनके सबके रूप चलेंगे और तद्धित हाँ तद्धित इनके रूप होंगे नारायण तद्धित होंगे तो और विलक्षण हो जाएगा भविष्यमाणा भाविताम नारायण विलक्षण भावहा ये भाव तद्धित रूप है घय घय प्रत्यय हो गया अब धातु से भाव बन अब अब भवनम हा तो माने एक एक धातु के कोई दो दो लाख रूप दो हजार के करीब धातुएं हैं हो और एक एक धातु के दो दो लाख के करीब रूप बनेंगे इसको व्याकरण बोलते हैं व्याकरण माने एक दू धातु को है ना दो लाख विशेष आकृतियों में करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम व्याकरण नाम रूपे व्याकरवाणी ईश्वर ने संकल्प किया हम नाम बनाते हैं ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया उसमें कोई जरा सी गलती नहीं कर सकता जरा सी गलती तो अब देखो इस बात को पहले ले लें एक स्त्री है एक पुरुष है नर और मादा नर ये लिंग भेद है बोले एक ऐसा होता है जो नर और न मादा वो नपुंसक बोलते हैं तो हमारे भैया भैयाकरणों ने देखो क्या किया कि माया को प्रकृति को तो स्त्री रखा हो और ईश्वर को पुमलिंग रखा और ब्रह्म को नपुंसक नपुंसकलिंग रखा न क्या आश्चर्य माने वो कार्य कारण भाव से अतीत है ना न वो कर्ता है न कर्म है न करण है तो कर्ता करण कर्म भाव से अतीत होने के कारण ब्रह्म शब्द जो है न नर न मादा बड़ी विलक्षण विलक्षण uh, uh, कहते हैं एक सूत्र है पानी का हंसी करता है वो कहते हैं अपवर्गे तृतीया अपवर्ग मानते तृतीया विभक्ति होती है तो तृतीय प्रकृति बोलते हैं तृतीय माने नपुंसक प्रकृति जब अपवर्ग हो जाएगा अपवर्ग माने मोक्ष हो जाएगा ना तब तुम्हारी प्रकृति क्या हो जाएगी और तृतीया प्रकृति <laughs> <यहा>। <laughs> एक स्त्री प्रकृति है एक कुंभ प्रकृति है और तृतीय नपुंसक प्रकृति है बोले अपवर्गे तृतीया तो हम लोग हंसी उड़ाते हैं क्या अपर्गे सती मनुष्य से तृतीय प्रकृतिर्भवती नपुंसको बहती इत्य तो, स्त्री तो, पुम नपुंसकम लैंगा लिंगवादी कहते हैं कि एक स्त्री प्रकृति है एक अच्छा परंतु ऐसा विलक्षण नियम है व्याकरण का ये तो व्याकरण की बात तो पंडितों में करने की होती है ना उसका गुर होता है हाँ मैं बिल्कुल सूत्र याद न हो तो हम धातु और शब्द की प्रकृति पर विचार करके हम बता देंगे कि ये आत्मनिपदी धातु है कि ये परस्मयपदी धातु है है ना अच्छा और तद्धित में इसके रूप कैसे बनेंगे और नारायण कृदंत में इसके रूप कैसे बनेंगे हैं और स्वादि में इसके रूप कैसे बनेंगे कौन सा लिंग होगा हम केवल शब्द की प्रकृति पर विचार करके बता सकते हैं क्योंकि वो तो गणित के नियमानुसार शब्दों का विभाजन है ऐसा ऐसा नहीं है तो गोविंद उसका गणित है अब स्त्री पुम नपुंसकम लिंगा में ये देखो एक सर्वश्त है तो ये पुणलिंग ही तो होना चाहिए ना या नपुंसक लिंग कर लो सबके लिए है इसलिए नपुंसक कर लो और बहुत हो तो भाई पुमलिंग कर लो ये सर्बलिंग में और सर्वा स्त्रीलिंग में भला ये सर्व का स्त्रीलिंग क्या होगा महाराण एकदम गलत व्याकरण है संस्कृत में हिंदी में तो सब स्त्री के लिए भी होता है और सब पुरुष के लिए भी होता है परंतु संस्कृत में स्त्री के लिए सर्वा होता है सर्वा स्त्री ऐसे बोलेंगे और सर्वे पुरुषाह ऐसे बोलेंगे तो बोले भाई ये सर्व शब्द में जो तुमने लिंग भेद कर दिया स्त्री और पुरुष है इससे तो सर्व का सर्वत्व ही व्याहत हो गया ये व्याकरण की गलती बताता हूं अच्छा देखो आ, ऐसे बोलते हैं स वे हो गया तो बहुत बढ़िया स स और त्वाम तवाम स्वाम दुयम हो गया ये भी बहुत बढ़िया बनाया अब जो बोलते हो अहम अहम अहम वयम है ना ये भला ये अनुभव विरुद्ध भाषण है ना तो मैं शब्द का बहुवचन नहीं हो सकता तो मैं तो यही अनुभव होता है कि मैं एक हूं मैं तुम मैं हो ये अनुभव तो कभी होता ही नहीं है ना तो फिर विशेषण बनाओ ये हमारे चेले और ये हमारे चांटी और ये हमारे हाँ, सब मिला के हम चेले सहित चेला सहित मैं बोले हम तो चेला गौण हो गया मैं मुख्य हो गया है ना हाँ तो व्याकरण में मैं शब्द का जो बहुवचन है वो व्याकरण के गणित से बिल्कुल नहीं बैठता कल्पित है इसी से एक व्याकरण में बताया व्याकरण बहुत तरह के होता है ना तो उसमें बताया कि आत्मशब्दों नित्यम एक वचनांता आत्मा शब्द का मैं को बहुवचन में मत ले जाओ मैं मैं मैं ऐसा अनुभव ही नहीं होता हमेशा मैं एक रहता है और इसका बहुवचन नहीं हो सकता अब सर्व शब्द का स्त्रीलिंग कर देना है ना मैं शब्द का बहुवचन कर देना आपको एक आश्चर्य की बात बता रहे है ना मती शब्द जो है ना मती शब्द को पाणनीय व्याकरण की रीति से नदी संज्ञक मानते हैं हा लेकिन जमुना शब्द नदी संज्ञक नहीं है गंग्या गंगा शब्द नदी संज्ञक नहीं है इकारांत जो शब्द होता है ना उसमें नदी संज्ञा होती है नदी जो आकारांत शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा पाणनीय व्याकरण में नहीं है बोले क्या आश्चर्य है पाणिनी जी कि गंगा जमुना तुम्हारी दृष्टि में नदी नहीं है और सखी और मती और धृति ये सब नदी हैं नारायण कहो हैं स्त्री पुन पुंसकम लैंगा हम लोग जैसे सांख्य में है ना एक प्रकृति गुणों की साम्यावस्था नारायण फिर तीन गुण फिर उससे महत्व उससे अहंकार तत्व उससे पंच ये जैसे निकलते है ना ऐसे हो शब्दों में से कैसे उत्पत्ति होती है इसकी हम व्युत्पत्ति जानते हैं बोला हम कह देंगे कि व्याकरण को इस प्रसंग में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए ये है तो स्त्री पुम नपुंसकम लहिंगा अब तीन विभाग में सारी सृष्टि को बांट देना ये कहो कि शब्द का स्वभाव एक है कि अनेक है तो शब्द का स्वभाव तो अनेक है एक स्वभाव का तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना वही कर्म में भी प्रयुक्त होता है और वही कर्ता में भी प्रयुक्त होता है नारायण वही करण में भी प्रयुक्त होता है एक आप को देखो आश्चर्य बता रहे शब्द का एक शब्द हम बोलते हैं गच्छति केवल एक ये क्या है क्रिया है क्रिया है गच्छति सब लोग जानते हैं गच्छत मन जाता है इसमें अर्थ कितना है सो देखो एक गच्छति एक आदमी जा रहा है गच्छति बोलने से ये पता लगा एक आदमी जा रहा है अच्छा एक तो है उसमें अच्छा फिर वर्तमान एवं गच्छती इसी समय जा रहा है हैं और गमनक क्रियाम करोती वो गमनक क्रिया कर रहा है, है ना तो देखो काल का संबंध हो गया कि वर्तमान में गच्छति और क्रिया का संबंध हो गया कि गमन क्रिया कर रहा है व्यक्ति का संबंध हो गया कि वो एक है हैं और गच्छति माने गमनक क्रियां कुरबन दृश्यते चलता हुआ दिख रहा है माने सामने है तो गच्छति एक क्रिया का प्रयोग करने से वर्तमान काल और सम्मुखस्थ देश है ना समुखस्थ देश एक व्यक्तित्व है ना व्यक्तित्व की एकता और गमनक क्रिया का कर्तृत्व केवल गच्छति पद का प्रयोग किया है ना और पांच अर्थ का बोध हुआ तो ये पांचों अर्थ गच्छति क्रिया के जो पांचों अर्थ हैं ये क्या पांचों अर्थ परमार्थ हैं है ना कि इसमें कोई एक अर्थ परमार्थ है तो बोले शब्द जो है वो होता है अकेला परंतु बताता है हजारों बाद को इसलिए नारायण वक्ता की सत्ता को तो सिद्ध करता ही है जिसने बोला हो जिसने जबान से शब्द बोला उसकी सत्ता को सिद्ध करता है इसी तरह से अब गच्छी कहेंगे तो बहुत है और जगामा बोलेंगे तब क्या होगा भूतकाल के साथ संबंध हो जाएगा गमिष्यति बोलेंगे तब भविष्यकाल के साथ संबंध हो जाएगा तो एक ही शब्द जब अनेक अर्थ के साथ संबद्ध होता है तब उसमें परमार्थता कहाँ है तो देश के अनुसार काल के अनुसार वस्तु के अनुसार परिस्थिति के अनुसार परंपरा के अनुसार ये है ना बाहर के खटखट से बनाए हुए इशारे नहीं भीतर के खटखट से बनाए हुए जो इशारे हैं उनका नाम शब्द है भीतर के खटखट से बनाए हुए इशारे तार में बाहर के खटखट से इशारे होते हैं ना तार में ये जो प्रकार बरते हैं करते हैं ना इसकी महाराज जब रफ्तार बढ़ा देते हैं तो मालूम होता है कोई नन्हा सा बच्चा के हाँ क्या हाँ, हाँ बोल रहा है है ना और जब कम रफ्तार कर देते हैं तब इसकी दुर्दशा हो जाती है तो कहने का मतलब यह है कि हैं सब ध्वनिया सारी ध्वनिया हैं और इनमें जो शब्दत्व है और अर्थत्व है इनमें जो धातु है और प्रत्यय है इनमें जो लिंग है वो इन उच्चारित ध्वनियों में कल्पित है कई इसलिए ये परमार्थ तत्व नहीं है असल में जिसमें ये कल्पित किए गए हैं ना वो चैतन्य धातु एकमात्र चैतन्य धातु वो परमात्मा वो आत्मा ही परमार्थ है बाकी कोई भी वस्तु परमार्थ नहीं है स्त्री पुम नपुंसकम लिंगा पर मथा परे अब कल कल जो है ना कल बड़ा बढ़िया प्रसंग है गुण ब्रह्म तत्व है कि निर्गुण ब्रह्म तत्व है ये परापरम पर ब्रह्म और अपरब्रह्म और फिर इसके बाद बताया ये सब कैसी सच्चे कैसे मालूम पड़ते हैं सबको सब सच सब मालूम पड़ते हैं और ये आश्चर्य है वो तो अभी हाथ पकड़ के बता देंगे ईश्वर है नारायण और जिसकी श्रद्धा है जिसकी भक्ति है उसको वो ईश्वर के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा है ना और श्रद्धा भक्ति नहीं है नारायण तो नहीं दिखाई पड़ेगा तब ये सारी सृष्टि श्रद्धा भक्ति का चमत्कार है और परमार्थ अपना आत्मा है बोले और वो पीछे सुना है उक्षिदम्, उक्षिदम्, श्रमाद स्त्री पुम नपुंसक लैंगा परापरवतापष्टि लयद स्थिति सर्वे नुदा यं भाव दर्शं सर्श्य तंचावधि सूध्वास कोई कोई उपनिषद के एक देश पर और अपर ब्रह्म का दो स्वरूप मानता है द्रह्मणी वेदी तपिये परंच दोनों ब्रह्म को जानना चाहिए पर ब्रह्म को भी और अपर ब्रह्म को ये पर अपर भेद कैसे करते हैं ठीक है चल पर अपर भेद कैसे करते हैं एक ब्रह्म तो ऐसा है जैसे जितनी नाम रूपात्मक ये सृष्टि प्रपंच भासता है इसके मूल में पंचभूत है पंचभूत के मूल में मन है मन के मूल में अहंकार है अहंकार के मूल में बुद्धि है बुद्धि के मूल में प्रकृति है और उस प्रकृति का संचालक जो परमेश्वर है जो सृष्टि स्थिति काल में प्रपंचात्मना और प्रलय काल में प्रलयात्मना भासता है जो कार्य के रूप में प्रपंच बना हुआ है और कारण के रूप में अव्याकृतात्मा बीज है वो अपर ईश्वर है अपर और पर ईश्वर कौन है बाह्य आकार की कल्पना से शून्य चित्त है इसका नाम आत्मा है बोले अरे बाबा ये तो काल का बच्चा है आत्मा का है, का है एक समय के लिए तो एक समय के लिए तो हुआ ना एक समय के लिए हुआ तत्रा भी चित्तमित एक समय के लिए जो वस्तु होती है उसका नाम आत्मा नहीं होता क्योंकि आत्मा जो है वो समय का साक्षी है वो देश के विस्तार का भी साक्षी है वो विषयाकार का भी साक्षी है और वो शून्यकार का भी साक्षी है जिसका कोई प्रतियोगी होता है ना जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी होता है उसका नाम आत्मा नहीं है आप ये लक्षण घटा लो बोला शून्यकार का प्रतियोगी कौन है विषयाकार विषयाकार का विरोधी कौन है का शून्यकार ये दोनों आपस में टकराते हैं और जो दोनों की टक्कर का साक्षी है उसका नाम आत्मा है बोला चित्त कभी विषयाकार हुआ और चित्त कभी शून्यकार हुआ और दोनों में जो एक रस है उसका नाम आत्मा होता है परमात चित्त नहीं है चित्त तो अर्थ है चित्तार्थ है जिसमें से कभी वृत्तियां निकलती हैं और कभी नहीं निकलती हैं जिसमें कभी विषयों की परछाई पड़ती है और कभी विषयों की परछाई नहीं पड़ती तो चित्त जो है वो क्षणिक है कभी शून्य और कभी विषयाकार कभी सुषुप्ति रूप कभी स्वप्न रूप कभी जागृत रूप और आत्मा जो है एक रूप इसलिए चित्त मिथि चित्त विदो जो लोग कहते हैं कि चित्त परमार्थ है वे लोग परमार्थ के स्वरूप को नहीं समझते ये देखो इतनी बात जो बताई जा रही इसका मतलब यह है कि परमार्थ के बारे में विचार करने के लिए आपकी बुद्धि की तैयारी हो है ना छट से मान बैठना वो बात दूसरी है धर्मा धर्मऊ च तद विदहा आ, कोई पूर्वी मांसक हैं तो वो कहते हैं कि धर्म और अधर्म ही परमार्म है ये धर्म धर्म की बात भी बड़ी लक्षण देखो अच्छी चीज धर्म होती है और बुरी चीज अधर्म होती है ये कल्पना नहीं है बोला आपको सुना में इसको कोई अच्छा सुंदर स्त्री है और कोई सुंदर पुरुष है तो पुरुष सुंदर होने पर भी सद्गुण युक्त होने पर भी यदि पर पुरुष है तो स्त्री के लिए उससे संबंध करना क्या धर्म हो सकता है क्या नहीं हो सकता अधर्म हो गया ना है अच्छा स्त्री सुंदरी होने से ही तो ग्राह्य नहीं है न उसमें परायापन तो नहीं होना चाहिए ना परस्त्री तो नहीं होनी चाहिए ना तो देखो अब ये बात जो लोग सादगुण्य देख करके धर्मा धर्म का निर्णय करते हैं उनके लिए ये बात कितनी टेढ़ी पड़ेगी बोले कि भाई ये मिठाई तो खाने में बहुत स्वादिष्ट है और शरीर के लिए बहुत हितकारी है तो क्या इसलिए उसको खाना धर्म हो जाएगा हैं? ऐसे धर्म नहीं होता हा ये तो बड़ी बड़ी अद्भुत लीला है तो बोले ये काम जो है एक नारायण एक सिपाही चौराहे पर खड़ा है और इधर से उधर से मोटरें आ रही हैं और उनको बराबर हाथ दे करके बचा रहा है अगर एक मिनट के लिए कहीं इधर उधर हो जाए तो मोटरों में एक्सीडेंट हो जाए अब उसने देखा वो दूर है ना एक छोटा सा बालक धरती पर गिरा है तो उस बालक को बचाना तो बड़ा है ना मालूम पड़ता है ना कि बच्चे की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि खुद उठ के भाग नहीं सकता खुद वो बुद्धि नहीं है सोच नहीं सकता लेकिन क्या सिपाही को उस समय अपनी ड्यूटी छोड़कर के उस बच्चे को उठाने के लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए नहीं तो 10 एक्सीडेंट और हो जाएगा पचासों आदमी और मर जाएंगे। उसको वहीं खड़े खड़े अगर किसी को इशारा कर सकता हो अपनी ड्यूटी का पालन करते तभी करना चाहिए ये आपको इसलिए बताते हैं कि अभी हाल ही में किसी ने आके पूछा कि अमुक चीज जो है वो तो शरीर के लिए बहुत बढ़िया और बहुत हितकारी और बहुत अच्छी और बहुत गुण वाली अच्छा उसको खाना धर्म क्यों नहीं है ना तो शारीरिक दृष्टि से अच्छाई की दृष्टि से धर्म सोचे ही नहीं जाता है ना अच्छी चीज से भी अपने मन को रोकने के लिए है ना अच्छी चीज पर तो मन और ज्यादा चलता है स्वादिष्ट चीज पर मन और ज्यादा चलता है गुणकारी चीज पर मन अपना और ज्यादा चलता है तो वहां से भी मन को रोकने का साधन धर्म है बोले भाव से धर्म बनता है देखो न तो वस्तु से धर्म बनता है न तो क्रिया से धर्म बनता है और कहो कि हमारा भाव बड़ा पवित्र था नारायण ये विलक्षण लीला है इसकी ये आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आपके चित्र पर थोड़ा सा भी इसका संस्कार बना रहे बोला अच्छा बोले तो एक ने कहा कि है तो हमारी बहन है तो हमारी बेटी है ना लेकिन हमारा भाव तो अब उसके प्रति पत्नी का हो गया है क्यों जी हाँ, भाव पत्नी का भाव हो जाने से बहन बहन का साथ धर्म हो जाएगा ये भाव से भी नहीं बनता है अच्छा तब धर्म बनता कैसे है ये किसी की स्थिति होने से कि हमारी स्थिति ऐसी है तो हमारे लिए ये धर्म बन गया ऐसे भी नहीं बनता वस्तु से नहीं क्रिया से नहीं भावना से नहीं स्थिति से नहीं अच्छा बोली आत्मा में धर्माधर्म है कुछ तो आत्मा में भी धर्म नहीं है बड़ी विचित्र बात है, है माटी दोनों जगह की एक हाथरस की माटी जो है वृजभूमि की माटी वही है वृजभूमि की माटी को सिर में लगाना धर्म है हाथरस की माटी को सिर में लगाना धर्म नहीं है ये क्या विचित्र बात है माटी तो दोनों है दोनों मिट्टी है पृथ्वी है हैं पानी तो बोतल में जो आता है सो भी है और गंगा जल भी है लेकिन बोतल वाले पानी के पीने से धर्म नहीं उत्पन्न होगा और गंगा जल का पान करने से धर्म उत्पन्न होगा बोले गंगा जल में भाव है तो भाव भाव कुछ नहीं है असल में जब वस्तु एक है परमात्मा एक है प्रकृति एक है है ना परमाणु सब के सब एक शरीखे हैं पंचभूत सब के सब एक हैं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 चित धर्माधर्मौ पंचवैते ष्वशातरेकशकन चातरे लोकान्ोक आश्रमा तद्ध स्त्री नपुंसकम ओं नपुंसकैंग आतरे